भी छांदोग जगत इत्याह। में भी ब्रह्म जगत सष्टुत ऐसे कहा गया श्रुति में कहा गया सुना गया है ब्रह्म जगत सष्टुतम ब्रह्म ही जगत का सृष्टा है ऐसे कहा गया है इदमग्रे सदी ु तदक्षत तदक्षत तेज बन्नाजादी स सर्जेतीम गेतीय त द नामत्मक प्रपंच अग्रे का पहिले सृष्टि के पहिले एव पहले सत्त सद ब्रम थामेवाद्व एक अद्वतीय सगत सजात भेद भेदरहीत तद्चत बहुत्वाय तद्चत उसे ब्रह्म ने ईक्षण किया बहुश्याम ऐसे येय क्या बहुत्वाय बहुत होने के लिए ईक्षण किया ऐसे ईक्षण करके तेज आप अन्न तेजोन्न तेजस तेजस आपे जल अन्न पृथ्वी अंडजादिनी अंडजादी शरीर अंडजराज ये शरीर ससर्जी चाहनेगोपनिषद में सामवेद के सामेदिकर्गत सामगान करने वाले इसे कहते हैं ये श्लोक में श्रुति को अर्थ से दिया है इदम अग्रे सदैव टीका में हे इदमि इति तदैक्षत हे इदम ये जो नाम रूपात्म प्रपंच दिखता है अग्रे सृष्टि है प्राग पहले सद ब्रह्म ही था वो सत कैसा है एकमेवा द्वितीय ये पहले आया है स्वगत सजाते विजाते तीन भेद का निराकरण करने के लिए एकम एव अद्वितीय सदने के बाद श्रुति फिर कहती एकम एव अद्वितीय स्वगत भेद नहीं सजातीय विजातीय एक अद्वितीय ब्रह्म उसे भिन्न कुछ भी नहीं था इति सद्रुपम अद्वितीय ब्रह्म उपक्रम सद्वितीय अद्वितीय ब्रह्म उसका उपक्रम आरम्भ करके आगे कहा गया है चांदो उपनिषद में तदत उसे ब्रह्म ने ईक्षण किया प्रजाये इति इस प्रकार बहुश्याम बहुत हो जाऊं प्रजाये उत्पन्न हो जाऊं ऐसे किया इच्छन करके पूर्वक तेजो वन सृष्टि पूर्वकं तेजो असृजत त्र तेज की सृष्टि की ब्रह्म ने इत्यादि इत्यादि श्लोक द्वारा तस्य तस्वीक्षण पूर्वक तेजवर्ण सुरुत अभिधाय त्रम्हण वे ब्रह्म ही ईक्षण करके इक्षण पूर्वक इक्षण पूर्व येक्षण पहले करके तेजस अफ जल अन्न पृथ्वी इनके सष्टुत अभिधा इनके सृष्ट है ब्रह्म सृष्टुत्व को कथन करके अभिधा अभिप्र को धाधिकअप हो गया अव्यपदे उ कथन करके तेषां तेषां भूतानां भूतानां अंडजादि शरीर च उनके तीन जीवज उज अंडीवजराज कहाक उदीज वाक्य के द्वारा अंडजादी शरीर निर्मात ब्रह्म ने शरीर का भी निर्माण किया अंडजादी शरीर का निर्माण करने वाले ब्रह्म है इसे शामगाह बर्णयती शांति को उपनिषद म्यायाम वेद पढ़ने वाले इसे कहते हैं ओम मुंडकोपनिषद तदैत सत्यम यहादीप्ता पावका सहस्रसह सहस्रश प्रभव तथा अक्षराद् तत्रचै तत्रचैव इति सौम्य भाव प्रजाते तीयंती श्रुयते जगदुत्पत्ति जगदुत्पत्ति ब्रह्मण श्रूयते मुंडकोपनिषदि अ मुंडकोपनिषद में भी के अंतर्गत अथर्वेदिकगत मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषदि मुंडकोपनिषद में भी शूयते जगत उुत्पत्ति से किसी के द्वारा इस वाक्य के द्वारा तदित ये सत्य हे यथा सुदीपता पावका विस्फुलिंग सहस्रश प्रभव से स्वूप सुषुदीप अत्यंत प्रज्वलित पावरे कहे अग्नि प्रज्वलित अग्नि से विस्फुलिंग चिन्हगारिया सहस्र हजार चिन्हगारियाँ निकलते हैं स्वरूपा अग्नि के समान समान रूप वाले प्रभावते उत्पन्न होते हैं अग्नि जलते हुए चिन्हगारियाँ निकलती है तथा हे सौम्य अक्षरा विविधा भाव प्रजाते अक्षर ब्रह्म से नाना प्रकार भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं तत्र चेव अपियंती फिर उसमें लीन होते है अग्नि दृष्टान्त केवल उत्पत्ति के लिए लीन के लिए नहीं चिन्हा निकल करके फिर अग्नि में आकर लीन नहीं होते हैं ऐसे उत्पन्न होते है ठीक इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से विभिन्न उत्पन्न होते हैं ये दृष्टान्त का इतना हो गया और आगे अधिक है उसमें लीन भी हो जाते हैं इसी प्रकार अक्षर शब्दवाच्द ब्रह्म अक्षर शब्द का ब्रह्म उसे ब्रह्म से जगतिक उत्पत्ति कही गई है मुंडक उपनिषद में विस्फुंग यथा वह जायते चरतस्तः विविधाशिजड़ा भावा, भावा। इथर्वणिकी चरतस्तथा भावा यथा तथा अक्षरत विविधा भावा ची जड़ा आथर वणि की श्रुति तथा कहन से जायंत क्रिया का भी वहां अन्वय करना अक्षरतः अक्षर ब्रह्म से विविधा भावा अनेक प्रकार भाव अनेक प्रकार भाव पदार्थ क्या है चेत और जड़ चेतन और जड़ जड़ जीव सब उससे उत्पन्न होते हैं इत्याथर वणि की स्मृति यद्यपि चेतन की सर्वपतः उत्पत्ति नहीं है किंतु उपाधि विशिष्ट की उत्पत्ति है देहादि विशिष्ट चेतन जीव की भी जड़ सब की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म से है जैसे महाकाश से घटाकाशी की उत्पत्ति महाकाश एक है घट बनी गया तो घटा की उत्पत्ति हुई किसान उत्पत्ति हुई महाकाशी इसी प्रकार उत्पत्ति अर्थ वास्तुता नहीं उपाधि को लेकर उत्पत्ति कही गई है ऐसे कहा गया ब्रह्म ही जगत का कर्ता यहाँ इतने उदाहरण दिया गया है जगत का कर्ता ब्रह्म ही है ये ब्रह्म ईश्वर के द्वारा श्रेष्ठ है द्वैता क्यूँकी कोई शंका करते है प्राणी जीव ही अपने कर्म के द्वारा करता हो जाएगा अलग जीवक को करता मानना क्या जरूरत है तो इसका उत्तर दिया सब उपनिषद में ऐसे कहा गया है जगत सस्टा तो ईश्वर ही है विभिन्न श्रुति में ऐसे कहा गया है। एवं बृहदारण्य केवयाकृत शब्द वाच् ब्रह्मो नाम इत्याह जगद उत्पन्न द्वाभ्यालोका आह। ग्रंथकार कहते हैं ब्रह्मणो है? नाम रूपात्मक जगद उत्पन्न नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न हुआ ब्रह्म से ऐसे श्रुति में कहा गया द्वाभ्या आह दो श्लोक के द्वारा आचार्य विद्यानंद स्वामी कहते हैं ऐसे कहाँ कहा गया गृहदारण्य के भी गृहदारण्य के यजुर्वेद के अंतर्गत है अव्याकृत शब्द वाच्यात उसको ब्रह्म को अव्याकृत शब्द से कहा कार्य बनने के पहले कार्य बनता है तो व्याकृत होता है स्थूलीभूत तो होता है नाम रूप नाम रूप बनने के पहले नाम रूप ब्रह्म में अव्याकृत होकर के था तो ब्रह्म उस समय अव्याकृत था अव्याकृत नाम रूप बाला होने से ब्रह्म को भी अव्याकृत शब्द से कहा अव्याकृत शब्द वाच्य हो गया ब्रह्म अव्याकृत शब्द वाच्याद ब्रह्मण अव्याकृत शब्द वाच्य ब्रह्म से नाम रूपात्मकम जगत जगत क्या है नाम रूपात्मकम नाम च रूप से नाम रूपे एवं आत्मा स्वरूप जगत का स्वरूप नाम रूप है नाम रूप ही जगत का स्वरूप है नाम शब्द रूप अर्थ ये नाम रूप ही है जगत नाम रूप दोनों को छोड़ दो जहां भी घट दी जितने पदार्थ है पृथ्वी जल तेज वायु आदि है जो कुछ पदार्थ है सर्वत्र नाम रूप को त्याग कर दो बाकी अस्ति भाति प्रीति सच आनंद रहेगा नाम रूपा भाव पर वस्तु का वस्तु की सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी वस्तु सत्ता रहेगी घट के रूप नष्ट हो गया नाम छोड़ दो और आकृति नष्ट हो जाए तो सदूप वस्तु है सत्ता अस्थि भाति प्रीति अस्थि भाति प्रियना चेत पंचक अस्थिभाति प्रियनाम पांच हे आद्यत्र ब्रह्म जगद्रूप तत्द पांच हे सर्व अस्थिभाति प्रियनामूपत्र घटपट जहाँ देखो सर्व पांच रूपे अस्थिभाति प्रीति ब्रह्मे सत्य चेत्यानंद और जगत रूप नाम रूप नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न हुआ ऐसे श्रुत्र में कहा गया है जगत व्यातम पूर्व मासे व्याकृतना दृश्याभ्याम रूपाभ्या विराट दृश्या आदिशु ते स्फुटे पूर्व नाम ना चुते चुते। नरा वह हराश्वाजयस्तथा पिपीलिवध मितिनि जगत पूर्व अव्याकृतम आसीति ये जगत पहले अव्याकृत था अव्याकृत नाम रूप ब्रह्म ही था अधुना व्याकृत जीवा हुआ कैसे व्याकृत हुआ दृश्याभ्याम नामूभ्याम दृश्य रूप नाम रूप से व्याकृत हुआ पहले अव्याकृत ब्रह्म अभी दृश्य नाम रूप से व्याकृत हुआ वो नाम रूप कहाँ दिखते है ते बिरादादी स्फुटे विराट आदि सर्वत्र नाम रूप स्पष्ट है, सर्वत्र है, नाम है। में और क्या है विराट आगे मनु ननुष मनु है आगे नर फिर गो खर खर क्या है गध अश्व बकरा बकरी आ अभी भेड़े बहुवचन हो गया खरा सा तथा द्वंदी दो दो करके वहाँ तक इति वाज सनय नाज सनय शाखा वाले बृहदारणिक वाज सन शाखा में है ऐसे कहते हैं जगदिति तथा इदम तरी अव्या व्याक्रियता नामायम इदम् रूपह। इति सृष्टे ृष्टे स्पष्टम अव्याशब्दवाच्याण स्पष्टीकरण लक्षण सृष्टि इदम् तद् तपंच जगत त्रह्म अव्या सृष्टि के पहले तद आनीम सृष्टि के पहले यह जो नाम रूपात्मक जगत प्रपंच है व्याकरण होने के पहले अव्याकृत ब्रह्म था तम रूपाभ्या व्याकृत वही नाम रूप से व्याकृत हुआ जो अव्याकृत ब्रह्म था वो नाम रूप से व्याकृत स्थूलीभूत हुआ कैसे है नाम रूप असो नाम अयम इदम रूप अमुक नाम वाला ऐसे रूप वाला ऐसे सृष्टि हुआ हुई नाम कार्य बनता है इस वाक्य के द्वारा नाम रूप स्पष्ट नहीं था इसलिए उसका नाम था अव्याकृत सृष्टि के पहले नाम रूप स्पष्ट हुआ था इसलिए अव्याकृत था अस्पष्ट नाम रूप वाला होने से अव्याकृत शब्द वाच्वाच्य कौन है माय उपाधिका ब्रह्म है माया उपाधिक्रव्या से ब्र कहा जाता है शुद्ध नहीं माय उपाधिक माया उपाधि ब्रह्म त्रह्म माय उपाधिकम ये बहुबरी समाशा अनेक मन पदार्थ हुआ माया उपाधि वाले ब्रह्म से नाम रूप स्पष्टीकरण लक्षण सृष्टि रुकता सृष्टि क्या है नाम स्पष्ट करना व्याकृत करना व्याकृत मतलब स्पष्टीकरण पहले अस्पष्ट नाम रूप था अव्याकृत था सृष्टि हुई नाम रूपे व्याकृत हो गई स्पष्ट हो गई यही सृष्टि कही गई। तयोर तो तयोर तो नाम विराट आदिषु स्थूल कार्यु स्पष्टता चित नाम व्याकृत असौ नाम यमित इति ये भी सृष्टि के बाद नाम रूप की स्पष्टता कही गई तय नाम रूपयता अभिहिता नाम रूप स्पष्ट होते हैं है नाम रूपये कहा विराट आदि स्थल कार्य सुराट है समस्टिथूल अभिमानी आदि स्थूल कार्य जितने समय स्पष्टता कही गई स्पष्ट है, समस्ति है कही गई। नाम रूप स्पष्ट हुआ व्याकृत हुआ तदमानी अभी, अभी, अभी भी नाम रूप से व्याकृत होता है।, नाना आयम। वाला है, वाला है इसी वाक्य के द्वारा स्थूल कार्य में नाम रूप की तय स्पष्टता अभिता अभिता उम रूप स्पष्टता नाम रूप की स्पष्टता कही गई अभिप्रवक धा धातु से निष्ठा होने से दधातर ही ही हो गया, धाको ही उनसे अभी ही उक्तार तेच सब क्या है? आसीत इत्यादिना आसीना मिथुन इत्यानेन दर्शिता आत्मेव इधम अग्र आसित पुरुष विध इत्यादि ऐसे मंत्राया ये पहले पुरुष सदृश आत्मा ही था पुरुष विध आत्मा ही था पहले अग्रे कार मिथुनम जो कुछ युगल हे आलिका तक जितने हे द्वंद्व तत्सर्व असुजत सबकी सृष्टि परमात्मा ने की अने वाक्य न दर्शिता ऐसे नाम रूपी की स्पष्टता दिखाई गयी हैधुना दुश्याभ नाम सुटे विरांडो ना स्वादी का ज ब्रह्मनो तत्र इत्याह। उदाहता उदाह जिन श्रुतियों का उदाहरण दिया गया उन श्रुतियों के द्वारा द्वैत सृष्टि अभिधान द्वैत सृष्टि द्वैत सृष्टि अभिधान कथनम ये भी धाधातु लूट प्रत्यु हुआ अभिपूर्वस्तुण कथन है द्वैत सृष्टि के कथन के अनतर ब्रह्मणों जीवरूपेण तवेशों अभीत ब्रह्म का प्रवेश भी कहा गया कार्य में किस रूप से जीवरूपेण तत्र सृष्टि में देहादि में जीवरूप से ब्रह्म ही प्रविष्ट है ऐसा प्रवेश भी कहा गया श्रुति में इत्याह कृत्वा इत्या देहे देहे प्राणधारणात् प्राशदीश्वर तह सुत प्रा जीवत्व प्राणारणा जव रूपर जीवश जीव के, के रुपा सोगा तो नहीं था मयूरभ्यंसादेय रुपा नही अंतर जव कृत्वा ब्रह्म केपेश अन्न बना करके करीवना कर देह में का काभिशत लंगल का प्रवेश किया प्राभिशत ईश्वर ने प्रवेश किया देह में इतिहा श्रुत प्राहु ऐसी कहती है उसका नाम जीव क्यों हुआ जीवत्व प्राण धारणा जीव प्राण धारण धातुए जीव तिथि जीव जीव धातु से नंदिग ही प्रचार लोणि न्यच अच प्रत्यय कर देंगे तो जीव बनेगा जीव तिथि जीव जो प्राण धारण करता है उसका नाम जीव हुआ वही परमात्मा ही प्रविष्ट हुआ प्राण धारण करता है इसलिए उसका नाम जीव हो गया कृत श्रुतः जैव जीव संबंधी रूपांतरम रूपां श्रुतः प्राहु के साथ क्रिया का अन्वय श्रुति कहती है क्या कहते जैव रूपम रूपांतरम कृत्वा जैव का इतम जैवम जीव संबंधी रूपांतरम जीव संबंधी रूप कैसा है ब्रह्म है अभिक्रिय ब्रह्म उसका रूप है जीव का रूप जैसे ब्रह्मनो अभिक्रिय ब्रह्मण ब्रह्म से विलक्षण है विकार रूपम ब्रह्म है अभिक्रिय अभिकारी उससे भिन्न हो गया जीव विकारी रूपम विकार वाला है ऐसे बना करके देहे प्राविशत देह जाते जीवत्व कुत आह जीवत्व देहे प्राविशत एक वचन है देह का सप्तमी अंत एक वचन एक देह में प्रवेश किया इस अर्थ नहीं देह का अर्थ देह जाते देह वर्ग जितने देह है जातित जाति, तो, जाति विवक्षा करने से एक वचन हो जाता है जात्याख्या बहुवचन अन्या तरश एक में जातियाख्या में विकल्प से बहुवचन होता है एक वचन भी हो सकता है देह वर्ग संपूर्ण देह को एक देह कह दिया देह जाते अर्थात देह वर्ग सब देह में पर प्रवेश किया वहाँ विराम चिन्ह कर देना देह का अर्थ देह जाते हो गया आगे बाकी अलग है जीवत्व कुत उसका नाम जीव क्यों हुआ इसलिए कहे जीवत्व प्राण धारणादीना प्राणादीना स्वामी प्रेरक जैवम रूपम कर प्राणादीना प्रेरकत्व स्वामी प्रेरकत्व स्वामी प्राणादि का स्वामी है उसका प्रेरण करता है धारण करता है यही प्राण धारणम प्राण धारण करता है जीवो। जीव तस्मा जैव रूप कृत्वा प्राविशत इत्युक्तम इसलिए जीव संबंधी रूप करके परमात्मा इसमें प्रविष्ट हुआ इसलिए परमात्मा प्रविष्ट होने से जीव रूप से जीव परमात्मा ही है ईश्वर जीव कलया प्रविष्टो भगवान नीति प्रण भूमा वास्ताल गो करात जीव रूप से ईश्वर ही प्रविष्ट है ईश्वर जीव कलया जीव से प्रविष्ट है भगवान ही ऐसा समझ करके प्रणमे दंडवत वास्वा चाण्डा लोकर स्व शो गो कर कुछ हो अस्व चाण्डाल करात जितने हैं सबको परमात्मा बुद्धि से प्रणाम करे सर्वत्र परमात्मा है ऐसा समझ करके सर्वत्र परमात्मा की भक्ति करे परमात्मा की जो भक्ति सर्वत्र करेगा यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु ऐसे भक्ति परा पराभक्ति होने पर ही उसको ही ज्ञान होता है तस् कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मा उसको ही ये ज्ञान प्राप्त होता है श्लोक बोलो जीवन धारणा ओ पूम पूर्णमीदर् पूर्ण मुदच्य से पूर्णशा पूर्ण में ओ शाति शाति शाति